जितना हो सके आप लोग मौन का सहारा ले लेना जितना हो सके उतना धीरे बोलना बोलना पड़े तो बहुत धीरे बोलना मौन का सहारा लेना बार बार अपने मन को समझाना दो दिवस कब कब होगा ऐसी आएगी जिस क्षण तू परमात्मा में खो जाएगा ऐसी गड़ियां कब आएगी सर्व व्यापक सचिदानंद परमात्मा स्वरूप हो जाए ऐसी घड़िया कब आएगी जब निसंकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे योगी योग करते हैं और धारणा रखते हैं दिव्य शरीर पाने की लेकिन वो दिव्य शरीर भी प्रकृति का होता है अंत में नाश हो जाता है मुझे न दिव्य शरीर पाना है न दिव्य भोग भोगने हैं न दिव्य लोको में जाना है न दिव्य देह देव दे पाकर विलास करना है मैं तो सत चित आनंद स्वरूप हूँ मेरा मुझको नमस्कार है ऐसा मुझे कब अनुभव होगा जो सबके भीतर है सबके पास है सबका आधार है सबका प्यारा है सबसे न्यारा है ऐसे सचिदानंद परमात्मा में मेरा मन विश्रांत कब होगा ऐसा सोचते सोचते मन को विश्रांति की तरफ ले जाना जो जो मन विश्रांति को उपलब्ध होगा त्यो जो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो ही जाएगा लेकिन तुम्हारा दर्शन करने वाले का भी बेड़ा हो जाएगा जो जो तुम्हारा मन होता साक्षात्कार के समय जो होता है उसको वाणी में नहीं लाया जा सकता है योग की पराकाष्ठा दिव्य देह पाना है भक्ति की पराकाष्ठा भगवान के लोक में जाना है धर्मानुष्ठान की पराकाष्ठा स्वर्ग सुख भोगना है लेकिन साक्षात्कार की पराकाष्ठा अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो फैल रहा चैतन्य है जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मा होकर लीन हो जाते हैं जिसमे कोटि कोटि इंद्रराज्य करके भी नष्ट हो जाते हैं। जिसमें अरबों और खरबों राजा उत्पन्न होकर लीन हो जाते उस चैतन्य स्वरूप में अपने आप को ऐक अनुभव करना ये साक्षात्कार की कुछ खबरें हैं धर्म में भक्ति में योग में और साक्षात्कार में क्या अंतर ही समझना चाहिए योग मन और इंद्रियों को शुद्ध करने में काम आता है धर्म अधर्म से बचने के काम आता है भक्ति भाव को शुद्ध करने के काम आती है भोग हर्ष पैदा करने के काम आते हैं योग हर्ष और शोक को दबाने के काम आता है लेकिन साक्षात्कार इस सबसे ऊंची चीज है शोध सुध दो दिवस के मेता हुए जगत हुआ ने गुरु सार गुरुवर जगत हुआ ने सा हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात का हुआ आत्मा से सभी अपना रिसेस कर लो, बाद में इधर आ जाओ शवासन में शरीर को कुछ भूलने का प्रयोग सीख लेंगे फिर प्रसाद लेके साढ़े दस बजे पौने ग्यारह के करीब के इर्द गिर्द की बातें शास्त्रों में थोड़ी बहुत आती है धर्म से स्वर्ग आदि की उपलब्धि होती है, स्वर्ग में जाना पड़ता है भक्ति से वैंकुट में जाना पड़ता है सुख लेने के लिए योग से दिव्य देव पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है साक्षात्कार सारे कर्तव्य छोड़ा देता है साक्षात्कार का अर्थ है कि जो सत्य आनंद स्वरूप परमात्मा है उसमें मन का भली भांति विश्रांत हो जाना साक्षात्कार कैसा होता है इसके बारे में प्रयत्न तो किया जाए उसका बयान नहीं हो सकता है और साधनाओं का फल लो, लोकांतर में पाने का होता है आत्मा तो साक्षात्कार कहीं जाकर कुछ पाना नहीं रहता कुछ आना भी नहीं रहता कुछ खोना भी नहीं रहता धर्मात्मा यदि अधर्म करेगा तो उसका पुण्य नाश हो जाएगा तो योगी यदि दुराचार करेगा तो उसका योग बल नष्ट हो जाएगा भक्त यदि भगवान की भक्ति छोड़ देगा तो अभक्त हो जाएगा साक्षात्कार का मतलब एक बार साक्षात्कार हो जाए फिर वो तीनों लोगों को मार डाले फिर भी उसको पाप नहीं लगता तीनों लोगों को काम डाले चीर डाले तो पाप नहीं लगता और तीनों लोगों को भंडारा के भोजन कराए तो उसको पुण्य नहीं होता क्योंकि एक ऐसी जगह पर पहुँचा है कि वहां पुण्य नहीं पहुंच सकता ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा की वहाँ पुण्य नहीं पहुँचता ऐसी ऊंचाई पर खड़ा है कि वहां पाप भी नहीं पहुँचता ऐसी ऊंचाई पर खड़ा है कि वहाँ धर्म भी नहीं पहुँचता और ऐसी ऊंचाई पर खड़ा है वहाँ अधर्म भी नहीं पहुँचता है वो आत्मवेता एक ऐसी जगह पर खड़ा है राज अखा भगत कहते हैं राज करे रमणी रमे के ओढ़े मृग वो करे सो सहज में सो साहेब का लाल ये आत्मज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं त्रय गुणा विषय वेदा वेदों का ज्ञान वेदों की उपलब्धिया भी तीन गुण के अंतर्गत है इस त्रय गुणा भवा अर्जुना अर्जुन तू तीनों गुणों से पार चला जा गुणा पीतो भवा अर्जुना ज्ञानी क्या होता है सत्व गुण भी नहीं चाहता भक्त सत्व गुण चाहता है भोगी रजोगुण चाहता है आलसी तमोगुण चाहता है तमोग में सुख ढूंढता है भोगी रजोगुण में सुख ढूंढता है और भक्त सात्विक सात्विक उर्द गि सत्वा सत्तो सत्व लोक में जाता है ज्ञानी ज्ञानी तीनों गुण और तीनों लोकों को विष्टा जैसा जान लेता है आत्मा को जानने से कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर ज्ञानी का अर्थ है कि जिसके पीछे पीछे ईश्वर भी घूम ले भक्त का अर्थ है जो भगवान के पीछे घूमे भोगी का अर्थ है जो भोग के पीछे घूमे योगी का अर्थ है जो दिव्य देह पाने के पीछे घूमे अभी घूमना बाकी है साक्षात का अर्थ है की बस जानना था सोई जाना काम क्या बाकी रहा लग गया पूरा निशाना काम क्या बाकी रहा देह प्रारंभ से मिलता है सबको सब कुछ, सब कुछ ना हक जग को रिझाना काम क्या बाकी रहा लाख चौरासी के चक्कर से थका खोली कमर अब रहा आराम पाना काम क्या बाकी रहा साक्षात्कार का मतलब है पूर्ण शांति पूर्ण ज्ञान पूर्ण शांति पूर्ण उपलब्धि पूर्ण तो एक परमात्मा है जिसने परमात्मा के सत्यत्व को परमात्मा की चेतनत्व को परमात्मा के आनंदत्व को परमात्मा के अमित तत्व को जान कर अपने देह का गर्व और अपने देह का अभिमान और अपने देह की कृति तुच्छ मान कर अलविदा कर दी गुरु कृपा ऐसी उसका नाम है साक्षात् तो दिवस आज वही दिन है बीस इक्कीस मध्यान ढाई बजे मिला ईश्वर से ईश्वर ईश्वर से मिलता है भोग में है तो भोगी भोग से मिलता है त्याग में त्यागी त्याग करता है तपस्वी भी लोकांतर में सुख से मिलता है लेकिन साक्षात्कार का अर्थ है कि ईश्वर ईश्वर से मिले देवम बोटवा देवम यजेत निर्वासनिक हो तो तुम ईश्वर हो निश्चिंत हो तो तुम ईश्वर हो यदि देह का मैल तुम्हारे में नहीं है और तुम अपने को आत्मभाव से प्रकट कर सको तो तुम और ईश्वर में फर्क नहीं है यदि देह के, तो के साथ जुड़ गए तो तुम्हारे और ईश्वर में बड़ा फासला है भोग के साथ जुड़ गए स्वर्ग के साथ जुड़ गए धन के साथ जुड़ गए कुछ पाने के साथ जुड़ गए तो बिठा बिठारी हो और कुछ पाने की इच्छा नहीं अपने आप को तुमने खोज लिया समझो साक्षात्कार साक्षात्कार का, साक्षात का हाँ है कि कहीं भी मस्त न होना देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारो में खुद तो मस्ताना हो गया खुद पर अपने आत्मा पर जब चित्र मस्त हो जाए अपने आप में जब आप निशान्ति पाने लगो आपके आगे स्वर्ग फीका हो जाए, आपके आगे वैकुट फीका हो जाए आपके आगे ब्रह्मा जी की पदवी फीकी हो जाए, आपके आगे प्राइम मिनिस्टर पदवी तो क्या होता है इंद्र पदवी ब्रह्मा जी पदवी भी फीकी हो जाए समझो कि साक्षात्कार हो गया राम जी को हुआ राम जी कहते हैं कि गुरू जी तुम्हारी कृपा से अब तो मैं धन्य धन्य हो गया मानो दूसरा वशिष्ठ हो गया अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मुझे तुच्छ भागता है भक्त लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाते हैं तपस्वी तप करके स्वर्ग में जाते हैं साक्षात्कार का अर्थ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पोस्टे हैं, वो भी तुच्छ भासने लग जाए इससे बढ़कर साधना की पराकाष्ठा नहीं हो सकती इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं हो सकती आत्म साक्षात्कार आखिरी उपलब्धि है कई लोग ध्यान में बैठते हैं या सेवा पूजा करते हैं सपने में अपने इष्ट को देवी देवता को जान लेते हैं दर्शन कर लेते हैं अपने को मानते हैं कि मेरे को भगवान का दर्शन हो गया साक्षात्कार हो गया साक्षात्कार नहीं है को कोई मूर्ति दिख जाना कोई देवी देवता दिख जाना ये तो दर्शन है भगवान का दर्शन है देवी का दर्शन है कृष्ण का दर्शन है अल्लाह मिया का दर्शन है ईशा का दर्शन है दर्शन में साक्षात्कार में बड़ा फैसला है दर्शन चित्त की वृत्ति विशेष का नाम होता है दर्शन भाव प्रधान प्रेम प्रधान तुम्हारा भाव कृष्ण में है तो तुम्हें कृष्ण के ही दर्शन हो सकते हैं, तुम्हें अल्लामिया के नहीं हो सकते और जिसका अल्लामिया के प्रति भाव है उसको अल्लामिया ही सपने में दिख सकते हैं अल्लामिया सपने में तो क्या जागृत में भी दिखे फिर भी लोगों का भय शोक नहीं गया माताजी में प्रीति होगी तो माताजी सपने में दिखेगी माताजी ध्यान में देखेगी ये माताजी का दर्शन है साक्षात्कार नहीं है साक्षात्कार तो एक बार होता है तो फिर दुख नहीं बचता सूरी पे कोई चढ़ा दे फिर चित्त में आप बाहर से आक्रांत करते हुए हैं फिर चित्त में दुख नहीं होगा हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान कह नान कसुनरे मना मुक्त ताही ते जान जैसा अमृत पैसी बिश खाती जैसा माना पैसा अपमान वशिष्ठ कहते रामजी ज्ञानवान क्या होता है ज्ञानी का बयान करना तो असंभव है फिर भी कहता हूँ गंगा में स्नान करने से तो शरीर शीतल होता है ज्ञानवान के दर्शन करने से हृदय में शीतल आ जाती है तपस्या तो करने ऐसी कल्पवृक्ष की प्राप्ति होती है कल्पना करो वो चीज देता है लेकिन ज्ञानवान कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है कल्पवृक्ष तो बड़े तपस्या के बाद मिलता है और जो चीज की इच्छा करो वो दे देता है उससे तुम्हारा हित हो या अहित हो वो कल्पवृक्ष नहीं सोचता ज्ञानी के द्वारा वही मिल जाता है जिसमें तुम्हारा हित होता है और तुम्हें क्या बताऊं चिंतामणि के आगे चिंतन को ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है लेकिन ज्ञानी क्या कि जो चिंतन करोगे वो नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हारा हित तो होगा ऐसा ही मिल जाएगा इसलिए चिंता मणि से भी ज्ञानवान का दर्शन बढ़कर है कल्प वृक्ष से भी ज्ञानवान का दर्शन बढ़कर है चांद्रायण व्रत करने से कोई पुण्य मिलता है लेकिन ज्ञानी के दर्शन से जो पुण्य होता है वो अनंत पुण्य होता है मैं इच्छा थी की मेरे को कुछ सामर्थ्य मिल जाए मेरे को शिवजी मिल जाए मेरे को पार्वती और गणपति की मुलाकात हो जाए ऐसी इच्छा लेकर कल्प वृक्ष बाप के पास लीलाशाह के पास पहुंचा तो मेरी इच्छा तो सीमित थी उन इच्छाओं को यदि पूर्ण कर लेते तो वो तो कल्प भी कर लेता था चंद्रहण व्रत करने से भी कुछ मिल जाता चिंतामणी से भी कुछ मिल जाता लीलाशाह बापू के पास जो इच्छा लेकर गया वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए वो मिल गया तो आज वही दिन है आज समझ लो आशाराम का बर्थडे आंसू मल की मौत अभी तक तो आंसू मल अढ़ाई बजे के बाद आश्रम तो वो घड़िया याद आती है कल शाम से रात्रि से ही वो बात याद आती ना नौन तो तो तो हो जाता हूँ फिर तो जैसे तैसे अपने को इधर उधर ले आता हूँ फिर तो थोड़ा तो सा बोल लेता हूँ बस साक्षात्कार क्या होता है भगवान के दर्शन साक्षात्कार है स्वर्ग में जाना साक्षात्कार है एक तो अंतकरण की वृत्तियां विशेष है भाव विशेष वृत्तियां विशेष साक्षात्कार का अर्थ है जिसमें लाखों लाखो, लाखो अंतकर्ण बुलबुलों की नाहीं करोड़ों करोड़ों देवी देवता बुलबुलों की नाहीं पैदा होकर जिसमें विनष्ट हो जाते हैं ऐसा जो अधिष्ठान रूप परमात्मा है राम के पहले जो चैतन्य था कृष्ण के पहले जो चैतन्य था कृष्ण के पहले भी तो भगवान था अल्लाह मिया के पहले भी तो भगवान था यदरत मूसा और ईसा से पहले भी तो भगवान था तो उनके पहले था उनके समय भी है और उनके बाद भी जो है उसमें अपने आप को ऐक्य कर देना का मतलब है साक्षात्कार अल्लाह मिया के दर्शन करने में तो अल्लामिया भी मर है दर्शन करने वाला भी मरता है साक्षात्कार का अर्थ है कि ये देह और अल्लाह अल्लाहिया के देह भगवान और कृष्ण देवी देवों के देह ये सब देह देहे जिनसे चलित होती है ये सब देह देहे जिनका सब देहों का जो आधार है सब देहे पैदा हो हो जिसमें मिट जाती है उस चैतन्य स्वरूप का अभेदभाव से साक्षात्कार होता है वो आखरी चीज होती है अपनी अपनी जगह पर और ठीक है कर्म भी ठीक है भक्ति भी ठीक है सेवा भी अच्छा है सेवा करने से अंतर पर शुद्ध होता है बिना सेवा के ज्ञान का रास्ता नहीं मिलता बिना भक्ति के साक्षात्कार में प्रीति नहीं होती भक्ति साधन है कर्म भी साधन है साक्षात्कार फल है जन्म जन्म जतन करते करते कोई के कोई कोई पहुंच जाता है वहां और जो पहुंच गए उनके सानिध्य में मेरे को कुछ साधकों ने बताया कि मैं गए थे मस्तरा बाबा के पास साक्षात्कारी पुरुष है मैं हरिद्वार में था तब वे लोग आए थे मेरे को मिलने के लिए मैं उनको उनकी आगमन सुनकर दूसरी जगह चला गया तो ढूंढने को आ गया मस्तराम बाबा से मित्रता है स्वामी जी की सजाती में प्रेम होता है तो मस्तराम से मिले उनसे पूछा उनके पास गए उनके पास गए तो मस्तराम ने देखा और समझ गया कि ये कोई अहमदाबाद के ग्राह हैं मस्तराम ने कहा कि भगवान कैसे मिलता है अपने, अपने साधकों से पूछा भगवान कैसे मिलता है प्रभु का दर्शन कैसे होता है साधकों ने कहा कि स्वामी जी हमसे आप कैसे पूछते आप ही बताओ मस्तराम ने कहा ये भी बताने के लिए पूछा जा रहा है ये भी बताने का ही तरीका है पूछा कि कैसे होता है साक्षात्कार तो भगवान की भक्ति से और सेवा से होता है तो साधकों ने पूछा कि भगवान की कौन से भगवान की भक्ति करें ताकि जल्दी साक्षात्कार हो भोले कृष्ण की राम की देवी की और भी जिसका जो भगवान है उसकी भक्ति करें। तब साधकों ने पूछा किसी को साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष मिल जाए उसको किसकी भक्ति करना चाहिए तो मस्त्र हम बोलते है जिसको साक्षात्कार हो गया है वो तो शुद्ध चैतन्य हो गया उसमें कृष्ण की भावना करो तो कृष्ण के दीदार हो सकते हैं राम की भावना करो तो राम दिख सकता है बुद्ध की भावना करो तो बुद्ध दिख सकता है चोर की भावना करो तो चोर दिख सकता है और तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही साथ दिख सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आधार है वही आत्मा है आत्मा की सत्ता के बिना चैतन्य की सत्ता के बिना ब्रह्मा विष्णु नहीं दिख सकते तो जिस जो चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो गया है उसका सहानिध्य मिल गया तो फिर किसकी भक्ति करें तो मस्तराम का फिर भक्ति क्या करना है फिर जैसा ज्ञानी गुरु आदेश देता है उसके अनुसार चलना है बस फिर भक्ति हो गए विचार सागर के एक प्रसंग में आता है ईश्वर से अधिक गुरु में प्रीति ईश्वर से अधिक गुरु में प्रीति करो शिष्य बोलते है ईश्वर से अधिक कैसे ईश्वर तो पहले थे ये अभी हैं बाद में रहेंगे गुरु तो नश्वर शरीर है बोले हाँ ये बात तो ठीक है ईश्वर पहले थे कब पहले थे जिसको तुम ईश्वर मानते हो वो भी आते और जाते हैं लेकिन जहाँ ज्ञानी पहुंचा है ज्ञानी का शरीर आता जाता है जैसे ईश्वर आते जाते हैं लेकिन ज्ञानी के अंदर ईश्वर की भक्ति पूजा सेवा करने से अंतकरण शुद्ध होता है और ज्ञान वालों का सान्निध्य लेने से अंतकर्ण शुद्ध भी होता है और अंतकर्ण का अज्ञान भी मिटता है ऐसा विचार सागर में बताया श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंध चौरासी में, में अध्याय और बारहवें श्लोक में बताया श्री कृष्ण ऋषियों के पैर धोते हैं तब ऋषि बोलते तुम ऐसा क्यों करते हो तो कृष्ण बोलते पचास वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनकी एक मोहूर्त की सेवा से हृदय का अज्ञान मिट सकता है तो भक्ति से यदि आगे जाना है तो ज्ञानवानों का सानिध्य की जरूरत है भक्ति तो हमने बहुत की और बचपन में ऐसे ऐसे नाचते थे पागल होकर भगवान के लिए कि देखने वाले अच्छे अच्छे संत भी भाव विभोर हो जाते थे भक्ति तो किया उपासना भी किया भक्ति और उपासना सब का फल यही है कि ज्ञानी का दर्शन हो गया हमारे सारे पुण्यों का फल यही है कि हमारे को लीलासा बापू मिल गए हमारे जन्म जन्म की भक्ति का फल यही है कि हमारे को सदगुरु मिल गए सत्य का जिन्होंने अनुभव किया है जो सत्य स्वरूप हो गए कबीर जी बोलते हैं यह तम विश बेलरी गुरु अमृत की खान कभी तटस्थ व्यक्ति है किसी के कहे सुनने में आने वाले व्यक्ति नहीं है काशी में रहते और पंडित को झाड़ दिया तुरंगा नाये काशी ना पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पहाड़ गंगा नाय यदि मुक्ति मिलती है तो मछलियां तो चौबीसों घंटे पे आती रहती है ऐसे कबीर भी कड़क व्यक्ति थे किसी के परंपरा में बहने वाले व्यक्ति नहीं थे वो कबीर बोलते है की यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जाए आज तो वो दिन है जिस दिन मुझे सतगुरु मिले थे ये सदगुरुओं को भीतर भीतर याद करते करते मस्त होता रहता हूँ आज आज मैं सत्संग करने वाला साई नहीं हूँ आज तो जो हूँ वही हूँ <laughs> और एक बार बोध हो जाए एक बार ज्ञान हो जाए तो अज्ञान नहीं होता है एक बार दर्शन हो जाए तो दर्शन हट जाता है देवी मिली फिर चली गई कृष्ण मिले फिर चले गए लेकिन आत्म साक्षात्कार कर तो फिर तो तो जाएगा नहीं मन मिला तो नाश हो सकता है सत्ता मिली तो छूट सकती है कवि जी बोलते हैं नाथ कबीर चढ़ो गढ़ो पर राज्य मिले अविनाशी अविनाशी चीज की उपलब्धि का नाम है साक्षात्कार और बदलने वाली चीज का नाम है मुलाकात और दर्शन हाइस्ट है ऊंचा है जैसा तैसा आदमी तो ये बात स्वीकार भी नहीं कर सकता है सुनने का भी भाग्य नहीं होता जैसे तैसे आदमी करना जिसका पुण्य नहीं उसको तो साक्षात्कार की बात सुनना तो दूर है तत्वताओं तो का दर्शन भी नहीं हो सकता है जो पापी है ना घोर पापी अघोर पापी है उनको ज्ञाने का दर्शन नहीं हो सकता किसी का दर्शन होता है तो खाली ऊपर तो ऊपर से उनके शरीर का जिनके बहुत पुण्य होते हैं जितने जितने पुण्य बढ़ते हैं भक्ति बढ़ती है योग्यता बढ़ती है उतना उतना तुम ज्ञानी को पहचान सकते हैं ऐसे तो ज्ञानी श्री कृष्ण ज्ञानी शिरोमणि थे अर्जुन साथ में था तो नहीं पहचाना ज्यो ज्यो अर्जुन का सानिध्य और योग्यता बढ़ती गई त्यो तो अर्जुन पहचानते गए तो बापू के सान्निध्य में भी बहुत लोग थे जितनी जितनी योग्यता थी उतना उतना उन्होंने पैसा न पाया योग्यता की पराकाष्ठा होती तो फिर पाने की भी पराकाष्ठा होती ओम ओम ओम। तो आज खूब खूब मौन का अवलंबन लेना आपके उठ बैठ से आपके हिल चाल से आने वाले जो नए लोग हैं उनको भी लाभ हो आपके मौन के वाइब्रेशनों से आने वाले के मन की भी चंचलता कम होगी आपके आत्मज्ञान के विचारों से आने वाले के विचार भी बदल सकते हैं। जितना हो सके उतना मौन और कम ऐसी कम बोलना आवाज धीरे भीतर खुशियां भर्रे रचना प्रसन्न रहनाशेष के बाद सब आसन है सब आसन से शारीरिक तंदुरुस्ती होती है वो मौका मिला तो अभी आ जाऊंगा और जो अंदर से आ गया तो अभी आ जाऊंगा नहीं आया तो फिर कल देखा जाएगा हो, हो, फिर तुम कर लेना आसन वासन थोड़ा कर लेना लेट के शरीर को खींच लेना ढीला ढिलाओगे फिर क्या करना है की मन को पैर के तरफ है घुमाना है कि ये पैर तंदुरुस्त हो रहा है यहाँ की नारिया शुद्ध हो रही है फिर बाया पैर की फिर पेट में शुद्धि हो रही है का भाग मेरा स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है मस्तक के ज्ञान तंतुओं में शांति मिल रही है और आत्मसत्ता का कड़ा सारे शरीर में फैल रहा है ऐसी भावना करके शब में से लाभ लिए जाते हैं मौका मिलेगा तो बारह लेंगे छो विचार्या तह में ईंदा मान हूँ कहड़ा कहड़ा हर एक खाम बेगानो आर एक सांथम यारी हिन हुन साछा मुंझो मतलब मुंझी दुनिया न्यारी जब सत्य का बोध होगा सत्य का अनुभव होगा अथवा तो यू को जब साक्षात्कार होगा तब पता चलेगा कि इससे उससे मेरा क्या मतलब आंखों से मेरा क्या मतलब मेरी इच्छा से आँख थोड़े बनी है और मेरी इच्छा से आख करते थोड़े रुकने वाला है मेरी इच्छा से पैर नहीं बने मेरी इच्छा से हाथ नहीं बने मेरी इच्छा से फेसे नहीं बने मेरी इच्छा से मकान नहीं बने मेरी इच्छा से जगत नहीं बनाए और मेरी इच्छा के अनुसार जगत टिकता भी नहीं तो मेरी इच्छा के अनुसार जब कुछ उत्पत्ति भी नहीं होती माई बहिरो जटन के अनुसार उत्पत्ति भी नहीं होती मेरी इच्छा के अनुसार श भी नहीं होता मेरी इच्छा के अनुसार सुख भी नहीं होता मेरी इच्छा से यदि सुख होता तो कोई दुख चाहता ही नहीं आपकी इच्छा से तो सुख भी नहीं पैदा होता और आपकी इच्छा से दुख भी नहीं पैदा होता लेकिन ले पड़े हैं सब मैं किया मैं क्या मैं क्या रामायण कहता मैं और मोर तोर की माया बस कर दीनी जीवन काया जीवों की काया को जीवों को पकड़ रखा इस माया ने मैं और मेरा अपने असली मै तो जानते नहीं परिचिन्न मैं बन गए और फिर मेरा कुछ बना लिया अब मैं बन गए और मेरा बना लिया ऐसे के पीछे सारा जीवन मजदूरी करते करते मर जाते केवल संसारी मजदूरी करते ऐसा बात नहीं तपस्वी भी मजदूरी करते हैं जय राम जी की जोगी भी मजदूरी करते हैं जय राम जी की मजदूरी कर करके पैतीस साल तक फिर अंत बोलते है की बड़ा अशांत हूँ बड़ा दुखी हूँ दिव्य शरीर नहीं मिला तब यही शरीर तेरा नहीं तो दिव्य शरीर क्या तेरा रहेगा ऐसे <laughs> ऐसे योगी पुरुषों से निकट का संबंध था अभी तो चल बस जिन्होंने कहा तीन साल के बाद दिव्य शरीर मिलेगा मैं क्या अच्छा जी फिर चार साल के बाद मिला मैं क्या क्या हाल चाल है बोले भी दो साल के बाद दिव्य शरीर मिलेगा ऐसे करते करते वो बेचारे चले गए संसार से दिव्य शरीर नहीं मिला समझो मिल भी जाता तो भी चांगदेव के चौदह वर्ष की उम्र चौदह सौ वर्ष नो चेलो बाईस वर्ष नो गुरु यह है ज्ञान की महिमा ज्ञानेश्वर बाईस साल के हर देव है चौदह सौ वर्ष के दिव्य भी मिल गया तो तुम्हारी इच्छा से तो क्या हुआ इच्छा तुम्हारी नहीं है इच्छा भी अंतर्कण की है सच पूछो तो अंतकरण तुम्हारा नहीं अंतकरण भी पांच सूक्ष्म भूतों का परिणाम है तो अथुर्वेद का अध्याय उन्तालीसवाध्याय उपनिषद है ईशावास्य और ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक तेन बुंजिता माँ प्रतीक्षित जब सब ईश्वर है तो पकड़ते क्या हो ये मेरा और ये तेरा ये अपना और वो पराया ना समझी धर्म की ना समझी से विखवाद पैदा होता है धर्म को समझ के लिए आपको पूर्वाग्रह दुराग्रह अथाग्रह सब छोड़ना पड़ता है जो जो तुम भक्ति करते हो जो जो हृदय पवित्र होता है त्यो त्यो आग्रह कम होता जाता है ये भी वाहवा जितना जितना आग्रह रहता हो समझो उतनी उतनी जटिलता है तो जो लोग जिद्दी हैं, जो जटिल हैं, उन लोगों के लिए तीर्थ यात्रा है सकरे खाओ घाट वाले बाबा बोलते थे जिसको तत्को मसीह समझ में नहीं आता उसके लिए सजा है यात्रा करो इतना उपवास करो इतना यज्ञ करो इतना तप करो इतना जब करो ये जटिल लोगों के लिए सजा है जो जिज्ञासु हु उसके लिए तो गुरु कृपा ही केवल हम शिष्यत परम मंगल देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया आज तक तो कोई स्वर्ग पे मस्ता ना होता है कोई वैंकुट पे मस्ता ना होता है कोई पति पे मस्ता ना होता है कोई पत्नी पे मस्ताना होता है कोई सत्ता पे मस्ता ना होता है कोई चुनाव पे मस्ता ना होता है कोई हार में मस्ता ना होता है कोई जीत में मस्ता ना होता है कोई जीने में मस्ता ना होता है कोई बोलता मर जाऊं तो सुख अरे मरने पर भी सुख नहीं है न जीने में सुख है न मरने में सुख है न वैंकुठ में सुख है वैंकुठ में सुख नहीं के पूर्ण सुख वैंकुठ में भी नहीं है जय हर विजय को फिर आना पड़ा न स्वर्ग में सुख है न पाताल में सुख है न अतल में सुख है न वितल में सुख है न तलातल में सुख है न रसातल में सुख है ए राम जी सुख तो वहां है जहां संत का मन ठहरता है।, है संत का मन ठहरता है ईश्वर तत्व में चाह आत्मा में जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या जो उस प्यारे ऐसी बिछड़े हैं वो बोलते स्वर्ग में सुख है और कश्मीर वाले बोलते बम्बई में सुख है और मुंबई वाले बोलते कश्मीर में सुख है दोनों दौड़ते हैं लेकिन थक के अपने घर वापस आते अहमदाबाद <laughs> वाले बोलते आबू में सुख है आबू वाले बोलते है की नहीं नहीं दिल्ली में सुख है और वाले से पूछा कि कहा खराब यार पंडा जी की कहा <laughs> दूर के ढोल सुहावने होते दूर ना डूंगर रविया मना जब तक ये बात समझ में नहीं आई कि तुम सुख स्वरूप स्वयं हो यानी क्या होता है साक्षात्कार क्या होता है सतृप्तो भवती वो अपने सुख में तृप्त है सतृप्तो भवती सअमृतो सत भवती स करती लोकांतरियती वो अपने आप में तृप्त होता है वो अपने आप में अमृत स्वरूप होता है उसको स्वर्ग के घड़े का अमृत की जरूरत नहीं रहती परीक्षा श्रापित होकर बैठे थे सुखदेव ने अपने आप का अमृत पिलाने का प्रयत्न किया जो सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते हैं तो स्वर्ग के देवता आते हैं बोले तुम्हारे शिष्य हो स्वर्ग का अमृत पिला दो और हमें अपने आप का अमृत पिला दो सुखदेव जी बोलते तुम देवता लोग यहाँ भी सौदेबाजी करते हो तुमको नहीं पिलाएंगे। कांच का टुकड़ा देकर तुम कोहनूर चाहते हो अरे स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होते है और सत्संग का अमृत पीने से ब्रह्मज्ञान का अमृत पीने से तो पाप नाश होते हैं। स्वर्ग में हुए मिलती है हुरे मना विश्व में यहाँ स्वयं से रहो ऐसा वैसा करो विश्व में खुदा ताला के वहाँ तुम्हे हुए मिलेगी अर्थात जो लोग जिद्दी हैं जिनका मांस और शराब का भक्षण है प्याज और लहसुन और आदि आदि खुराक खाते हैं उनके प्राण नीचे के केंद्र में रहती तो उनकी जीवन शक्ति सेक्स के तरफ फोर्स लगाती तो ऐसे लोगों को धर्म की या संयम की बात गले नहीं उतरेगी तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में प्रलोभन दिया गया कि यहाँ ईमानदारी से रहो पड़ाई नारी की तरफ नहीं देखो और तुम संयम रहोगे तो विस्त मिलेगा और विस्त में क्या है उरे मिलेगी अर्थात वैश्य मिलेगी <laughs> इधर किसी की पत्नी से दुराचारणाचारणा करो तो वहाँ तुम्हारे को छूट मिल जाएगी परिया मिलेगी तो उसका सुख अभी यहाँ उसको संयत करना है क्योंकि सच्चा सुख तो है नहीं वो तो गलत सुख के तरफ जा रहा है संयत करने के लिए प्रलोभन दे दिया लेकिन वो विश्व में जाएगा हुए भोगेगा थकेगा मादा पड़ेगा मरेगा फिर रोएगा ज्ञानी <laughs> के लिए रोना नहीं है ज्ञानी के लिए विस्त की हुरें कुछ नहीं होती है स्वर्ग के अप्सराएं कुछ नहीं होती है ब्रह्मलोक का सुख कुछ नहीं होता इंद्र देवता की कथा सुनाता हूं इंद्र जीत आते तो इंद्र देवता के कथा याद आती मृगु ऋषि का पुत्र शुक्राचार्य मृगु ऋषि की खुद सेवा करता था मृगु ऋषि अपने आप में इतने मस्त हो जाते थे कि आंख उठा भी देखने का मौका नहीं मिलता था उनको बुहारी कर लेता था गुफा के इर्द गिर्द तो ऐसे ब्रह्मदेवता महापुरुष की सेवा करने मात्र से शुक्र के पाप नाश हुए हर इंसान के अपने वाइब्रेशन होते हैं वेव्स होते हैं आंदोलन होते हैं ये तो अभी आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध करता है कि सज्जन आदमी के हाथ में दिया हुआ पानी का मटका 20 मिनट वो पानी जब पौधों को पिलाया जाता है तो पौधों में भी खुशियां छाती है और जो अहिंसा हिंसा से भरा है क्रूरता से भरा है ऐसे आदमी के हाथ में दिया हुआ पानी का घड़ा जब पौधों को पिलाया जाता है तो पौधे भी खिन्न जैसे बांटते हैं ऐसे जब जो प्रेम से भरा है ब्रह्मानंद से भरा है ईश्वरी मस्ती से भरा है ऐसे आदमी के हाथ से छुई हुई वस्तु भी आपको प्रेम और आनंद की खबरें देती है जो कंजूसी से भरा है अशांति से भरा है शोषण से भरा है ऐसे आदमी के हाथ की आपकी छुई हुई वस्तु भी आपको वो तो खबरें देगी हर इंसान का स्वभाव ऐसा प्रयोग भी कर सकते हैं कोई चीज को हाथ में रखिये और जैसा आपका स्वभाव हो मुख्य उसी को खूब दोहराइये यदि प्रेम का है करुणा का है ज्ञान का है शांति का है उस स्वभाव का आप दोहराइये तो वो आंदोलन उस वस्तु में भी पड़ जाएंगे और आप प्रेम प्रेम के विचारों को दोहराते हैं प्रेम के विचारों को सतत आप दोहराइए प्रेम जो पिक्चर में दिखाते वो नहीं हाँ <laughs> तो सेक्स है, वो है। प्रेम तो जैसे महा पुत्र को प्रेम करती है बहन छोटे भाई को प्रेम करती है साधक संत को प्रेम करते हैं, संत साधक को प्रेम करते हैं अथवा तो यू कहो जैसे ज्ञानी अपने आप को प्रेम करता है टॉप लेवल का प्रेमी है जैसे बुद्ध पुरुष अपने यार को प्रेम करते हैं ऐसे प्रेम के भाव को आप दोहराते जाइए दोहराते दोहराते 20-25 मिनट फिर वो चीज आप किसी के हाथ में दे दीजिए तो वो चीज पाकर उसको ऐसा होगा उसको संभालेगा उसके हृदय में भी प्रेम के फुहारे फूटेंगे और आप यदि घृणा के शोषण के विचार अशांति के विचार दुराते दुराते कोई वस्तु रखिए 20-25 मिनट अपने साथ और फिर किसी को दीजिए तो वो छूकर छोड़ देगा जैसे बिच्छू ने काटा हो ये आंदोलनों का प्रभाव है तो हमारे शास्त्र बोलते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम साधु के दर्शन से पुण्य क्यों होता है की हर इंसान के शरीर से आभा बरसती है और उसमें भी जो प्वाइंट हैं शरीर के जैसे हाथ के प्वाइंट हैं आँखों की किकियों की प्वाइंट हैं ऐसे पॉइंटों से वो आधा ज्यादा बरसती है तो साधु के दर्शन से साधु जब परमात्मा को प्रेम करता तो उसके दर्शन से वो आधा बरसती है हमारा भी स्वभाव थोड़ा बहुत बदल जाता है हमारे चित्त में शांति आने लगती है त्याग आने लगता है प्रेम आने लगता है ईश्वर का और दुराचार आदि दूर हो जाते हैं धीरे धीरे तो मैं वो बात सुना रहा था कि स्वर्ग में जाकर सुख पाऊंगा अथवा धन कमाकर सुख पाऊंगा अथवा तंदुरुस्ती कमाकर सुख पाऊंगा अथवा कुछ पाकर कुछ लेकर यदि सुख की कोई इच्छा रखता है तो समझो हो मरूभूमि में विश्रांति करने का सोचता है संसार मरुभूमि है देखते देखते बदलता जाता है कुछ पाकर कुछ लेकर कुछ करके जो भी सुख मिलेगा वो कुछ छूटेगा कुछ न करोगे तब वो सुख छूट जाएगा। जो भी संयोगिक सुख है जो भी संयोगिक उपलब्धियां हैं तन्दुरुस्त को बीमारी का भय होता है धनवान को निर्धनता का भय होता है यशस्वी को अपय का भय होता है और जिंदे को मौत का भय होता है सब उपलब्धियों के पीछे नाश और भय छुपा है यदि अपनी उपलब्धि हो जाए तो फिर भय नहीं होता है दिव्य शरीर पाने की इच्छा है दिव्य शरीर पा लिया तो दिव्य शरीर की भी अपनी मर्यादा होगी चला जाएगा नष्ट हो जाएगा और दिव्य शरीर नहीं पाया तो अंत में खिन्न होकर मरना पड़ता है तो तुम्हारे हाथ की तो बात नहीं जीवन तुम्हारे हाथ की बात नहीं मौत भी तुम्हारे हाथ की बात नहीं अरे कोई माई लाल अपने काले बाल को काले छपरे को सफेद होने से रोक के दिखा दे नहीं चाहे योगी हो चाहे जपी हो चाहे तपी हो चाहे भगत हो ये काला छपरा सफेद धोने से रोक के दिखाओ नहीं हो जाता तो जब काले बाल ढोले होने से रोकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है जन्म कोई तुम्हारे हाथ की बात है मौत कोई तुम्हारे हाथ की बात है जब जन्म तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है जन्म तुम्हारे हाथ की बात नहीं है मौत तुम्हारे हाथ की बात नहीं तो बीच का जीवन तुम्हारे हाथ की क्या बात है छोड़ दो अनंत पर छोड़ दो उस पर न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है जब आदमी निश्चिंत होता है मैंने सुना है कबीर के पास कोई आदमी गया उसने तो कहा कि जैसा बेटा बेटी आपके पास ऐसा मेरे पास जैसा तुम ताना बूनते हो वैसा मैं भी जुल्ला का काम करता हूं। तुम इतने महान कैसे और मैं इतना क्षूद्र कैसे तुम इतने पहुंचे कैसे मैं इतना तुच्छ कैसे सभी ने कहा बस जैसा है ठीक है मैं हाल में राजी हूं तुम भी राजी हो जा बस वो आदमी ने माना नहीं बोले ऐसे कैसे होगा आप जैसे बन गए ऐसा मैं बनू सभी ने कहा भाई मैं कैसा हूं बोले तुम शांत मालूम होते हो तुम बड़े मालूम होते हो हम छोटे मालूम होते हैं कभी ने कहा बस ठीक है हम बड़े हैं तुम छोटे हो ये भी तो तुम्हारी धारणा है धारणा हटा दो तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं गहरी नींद में सो जाओ तो कोई बड़ा छोटा नहीं ख्याल हटा दो कोई बड़ा छोटा नहीं ये भी तो तुम्हारा ख्याल है बोले महाराज ऐसा करके टालो मत ख्याल ख्याल नहीं आप महापुरुष है कबीर साहेब है आप तो साहेब है और हम तो साधारण है ताना बूनी तो आपकी और हमारी एक जैसी है हो सकता है कि तुम्हारी गिराकी से बाहर की गिराकी मेरे पास ज्यादा है क्योंकि तुम साधु संतों में समय गवा देते हो तो एक कुछ भी हो आप इतने महान बन गए और हम ऐसे छोटे रह गए कुछ बताओ सबने कहा चलो जरा बाहर ले गए बाहर सरोवर किनारे देखा सामने बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। कभी बोलते देखो ये बड़े बड़े पेड़ कैसा है और ये छोटे छोटे पौधे ये तो बहुत छोटे हैं, शुद्ध हैं। और पेड़ तो बहुत बड़े हैं। कभी ने कहा पृथ्वी सबको एक जैसा देता है सूर्य की किरणें सबको एक जैसी मिलती हवाए सबको एक जैसी लगती और अस्थि सब में एक जैसा है कभी मैंने सुना नहीं कि छोटे रो रहे हैं कि तुम बड़े क्यों हो और कभी ऐसा नहीं सुना कि बड़ों के अंदर में आया कि हम बड़े और ये छोटे ये पौधों के अंदर कभी झगड़ा नहीं हुआ कभी कंपटीशन नहीं हुआ कि तुम बड़े और हम छोटे मेरे को लगता है कि ये जानते हैं कि बढ़ाई छोटाई बाहर के आकृति की है भीतर अस्तित्व में बढ़ाई छोटाई नहीं है ईशावास उपनिषद का ऋषि कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत जगत भुंज था माँ कस्ि सिद्धि धनम ये सारा जगत ईश्वर स्वरूप है जब ईश्वर स्वरूप है तो फिर पकड़ किस बात की अगर यू हो गया तो वाह वाह रू हो गया तो वाह वाह रास्ता चाहे भक्ति का हो चाहे योग का हो चाहे ज्ञान का हो लेकिन तुम्हारे जीवन में समता जितनी होगी उतना सुख बढ़ेगा जितनी क्षमता प्रगाढ़ होगी उतना सुख ज्यादा होगा जितनी क्षमता कम होगी उतना दुख ज्यादा होगा तो बृघु ऋषि अपनी क्षमता में मस्त हैं। बृघु ऋषि की सेवा करते करते शुक्र मूढ़ता से तो पार हुआ लेकिन सत्य में ठहरा नहीं जो लोग कुछ नहीं करते उससे तो योग साधना करने वाले अच्छे हैं, जो कुछ नहीं करते उससे तो साधु सेवा करने वाले अच्छे हैं, जो कुछ नहीं करते उससे तो अगरबती करने वाले भी अच्छे है लेकिन साक्षात्कार का जहाँ प्रश्न आता है वहाँ तो फिर बात साफ बोलनी पड़ेगी तो शुक्र ने साक्षात्कार नहीं किया था शुक्र ने अपने आप में विश्रांति नहीं पाई थी और संसारी मूर्खों की नाई जगत में भटकान भी नहीं थी न पूरा अविद्या में था न पूरा अविद्या के बाहर था बॉर्डर पे खड़ा था तो शुक्र ने देखा कि भगु ऋषि पिताजी ध्यानस्थ है थोड़ी बहुत सेवा करके फर्ग हो जाता था संसारी की सेवा करना कठिन है उसको खुश करना सरल है और योगी की सेवा करना सरल है उसको खुश करना कठिन है संसारी को जरा सा पोलशन लगा तो खुश हो जाएगा लेकिन उसकी मांगे पूरी करो तो नाक में दम आ जाएगा। और योगी को पोलशन लगाओ तो काम नहीं होगा उसकी मांगे उसकी मांग तो कुछ नहीं है थोड़ी हरियाली हो बता हुआ ताजा पानी हो छोटी मोटी कुट्या हो साधु की मांग पूरी होगी जय राम जी योगी की मांग पूरी होगी और भोगी को भोगी को ऐसा लाके रख दो तो एक दिन में न जाने कुछ दो फिर और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और उसके शरीर का अंत हो जाएगा लेकिन उसके मांग का अंत नहीं होगा तो भोगी की सेवा करना कठिन है उसको खुश करना सरल है और योगी को खुश करना कठिन है उसकी सेवा करना सरल है तो भृगु ऋषि महायोगी थे अपने आप में मस्त थे ऐसा नहीं की भगवान को पाने के लिए वो साधना कर रहे थे दिव्य शरीर पाने के लिए साधना कर रहे थे नहीं पाने की उनको कोई इच्छा नहीं थी वो समझते थे दिव्य शरीर मिलेगा वो भी चला जाएगा बिल्कुल चले गए रामकृष्ण ने दिव्य शरीर पाने की को कोई कोशिश नहीं की कैंसर हो रहा है तो हो रहा है एक दिन जल जाएगा क्या फर्क पड़ता है विवेकानंद ने दिव्य शरीर पाने के लिए कोई कोशिश नहीं की को� शरीर बीमार हुआ हुआ मर गया तो मर गया ऐसे तो कई शरीर आए कई गए रमण महर्षि को कैंसर का रोग हुआ भगवान महावीर को पेचिस का रोग हुआ दिव्य शरीर पाने की कोई इच्छा नहीं थी ए महापुरुष जानते थे कि इच्छा मात्र दुखदायी है तो दिव्य शरीर पाओ चाहे दिव्य भोग पाओ चाहे दिव्य धन पाओ जो कुछ पाओगे वो छोड़ना पड़ेगा अपने अपने आप को जाने से जो भी तुमको मिला है वो एक दिन छूट जाएगा फिर चाहे मकान मिला है चाहे कार मिली है चाहे राज मिला है अपने आप को अपने आत्मा को छोड़कर जो भी कुछ मिला है वो सदा नहीं टिकता हो सकता है दस साल टिके किसी का हजार साल टिके हो सकता है पौधा दस दिन रहे और पेड़ दस सौ वर्ष रहे लेकिन आखिर में सब साल लेंगे तो ऐसे ऐसे जो बुद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर हो गए महापुरुष हो गए उन महापुरुषों में के एक थे भ्रभु ऋषि भ्रभु ऋषि अपने आप में विश्रांति पाए हुए थे समाधि का सुख लेते थे अपने आत्मानंद में मस्त रहते थे ईश्वर को पाने के लिए नहीं दिव्य शरीर पाने के लिए नहीं जिसकी सत्ता से सब चल रहा है उसी सत्ता में शांत थे सेकेंड उनकी सेवा में रहने वाला बेचारा शुक्र इंद्र की कथा सुनाता हूँ कईयों का नाम होता है इंद्रजीत इंद्र माना जो इंद्रियों में रमण करता हो अथवा इंद्रियों के पीछे अथवा इंद्रियों के सत्ता स्वरूप में जाता और इंद्रजीत माना जो इंद्र इंद्रियों के रमण के भी जीत के पार बैठ गया हो इंद्र को भी जीत ले राम जी के तो भि तब करते थे उनकी सेवा के कारण वो वाइब्रेशन मिले तो शुक्र भी थोड़ा बहुत ध्यान करना सीख गया ध्यान ध्यान में शुक्र मूलाधार स्वाभिष्टान चक्र की यात्रा करता करता आगे चक्र में आया जब आग्ञा चक्र में आदमी आ जाता है तो सूक्ष्म जगत में क्या क्या कुछ हो रहा है पता चलता है थोड़ा बहुत ध्यान के समय तो शुक्र ध्यान में था शुक्र ध्यान कर रहा था ध्यान ध्यान में शुक्र ने देखा कि कोई अवसरा आकाश मार्ग से उड़ी जा रही विश्वाजी नाम की अवसरा शुक्र को वहाँ क्या है ये मिल जाए तो कैसा अच्छा क्योंकि अपना आपा नहीं मिला है आत्मा का सुख नहीं मिला है आत्मा का सुख जब तक नहीं मिलता तब तक, तक कोई कहा भी बैठे कुछ न कुछ बेईमानी कर ही देगा मन चाहे फिर मंदिर में बैठो चाहे मक्का में बैठ जाओ चाहे काशी में बैठो चाहे वैकुंठ में बैठो चाहे इंद्र देवता के पास बैठो जब तक आत्मा सुख नहीं मिला तब तक सुख के लिए मन कुछ न कुछ पापा मारेगा मारेगा मारेगा तो सीधा नहीं तो टेढ़ा अभी नहीं तो बाद में लेकिन करेगा जरूर करता है कि नहीं करता सुख के लिए मन दौड़ा दौड़ करता है कि नहीं करता हाँ। क्यों कि सुख स्वरूप चैतन्य से ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ जैसे अग्नि सूर्य से प्रकट हुआ है गंगा समुद्र से प्रकट हुआ है तो गंगा समुद्र की तरफ भागती है चाहे कोई भी गंगा हो कोई भी पानी हो समुद्र के तरफ दौड़ता है दिया कोई भी हो कैसा भी जला हो अग्नि को लेकिन लौ आकाश के तरफ जाएगी ऐसे जीव को कहीं भी रखो वो आनंद के तरफ भागेगा कीड़ी को कहीं भी रख दो जहाँ सुख होगा वाटे की नहीं तो भागेगी मच्छर को भी जहां सुख मिलेगा वहां जाएगा मनुष्य को भी जहां सुख मिलेगा वहां जाएगा सुबह से शाम तक हर प्राणी का यही चेष्टा रहती है सुख पाने की उसके सिवा और कोई कोशिश नहीं जो भी कुछ कर रहा है कोई वो सुख पाने के लिए ही कर रहा है ऋण किस लिए कमाते हो सुख के लिए कार किस लिए चाहे सुख के लिए टेलीफोन किसके लिए चाहे सुख के लिए अब देखा कि जरूरत नहीं और पैसे भरने पड़ते टेलीफोन निकाल दिया निकाला किसके लिए सुख के लिए टेलीफोन लाए किसके लिए सुख के लिए गाड़ी लाया किस लिए सुख के लिए और बेचने की इच्छा हो रही किस लिए कंटा थे रोज रोज आप फुटउते फुटते गाड़ी रखो जीवन जीते किस लिए हो सुख के लिए ए भगवान मर जाऊ तो अच्छा वो भी किस लिए करते हैं सुख के लिए योगा किस लिए करते हो आ रोज रोज हाँड़ी हाँड़ी कंटा हुआ तो बस इन्हें सिज्ज कर दो लड़ाई किस लिए करते है सुख के लिए राज किस लिए पाते हैं? सुख के लिए नौकरी किस लिए करते है सुख के लिए रिजाइन किस लिए करते सुख लिए। किस लिए हैं सुख के लिए पिक्चर किस लिए देखते है सुख के लिए और पिक्चर से फिर बाहर किस लिए निकलते हैं? ओ, देख देख के उब गए सुख तो टिका नहीं के हम बाहर निकलो फिर सिंह चना खाते, खाते है खाई खाते है खाड़ी किस लिए खाते हैं सुख के लिए फिर खाड़ी बचती है उब जाते हैं उसको भी फेंक देते किस लिए सुख के लिए आइसक्रीम की तरफ देखते हैं किस लिए सुख के लिए आइसक्रीम ज्यादा खाओ उठ जाते हैं फिर आइसक्रीम को भी छोड़ते हो किस लिए सुख के लिए जरा सोचो गौर करो अमेरिका किस लिए गए थे सुख के लिए अमेरिका को छोड़ के इधर कैसे आ गए थे सुख के लिए दुबई <laughs> किस लिए जा रहे है सुख के लिए प्राणी मात्र सुख के लिए भागे जा रहे है और जीवन भर दौड़ते हैं जीवन पूरा हो जाता फिर दो सुख की इच्छा इच्छा में कोई वासना रह जाती है कि ये मिल जाए तो सुख फिर उसको पाने के लिए ऐसे संयोग मिल जाते हैं फिर उस वातावरण में आदमी का जन्म होता है तो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो ये भी सुख के लिए दौड़ता है दौड़ते दौड़ते थक जाता है और शरीर टूट जाता है फिर आखिरी जो वासना रह जाती है उस वासना के अनुसार प्रकृति नया जन्म दे देती है दे दे दे। बेट, बेटा दो फिर नया दौड़ता ऐसे करते करते दौड़ते दौड़ते चौरासी लाख हिरोनियों भोग भोग कर चौरासी लाख जन्म ले लेके सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ते हताश हो जाता है फिर भी बेचारा रुकता नहीं क्यों कि सुख के सिवाय कोई रुक ही नहीं सकता साख प्रयत्न करो तो योग कहता है भारतीय वेदांत कहता है भारतीय दर्शन कहता है कि सुख के बिना तुम्हारा मन रूकेगा नहीं बच्चे को खिलौना दिया मिट्टी के खिलौने हैं कोई आम का है कोई कोई आम है मिट्टी का चीकू है मिट्टी का रसगुल्ला है मिट्टी का बच्चा चाहता है सुख के लिए तो चाहता है सुख मिलता नहीं चाट चाट के छोड़ता है कभी रोता है फिर उठाता है रोता है फिर उठाता है मां बोलती है खबरदार अड़ीस तोला फो से थोड़ी देर छोड़ भी देता है फिर भी मन से नहीं छूटता है उस बच्चे से यदि खिलौने छोड़ाने हो तो आप उसके पकी हुई उसको घोल के बच्चे के हाथ में दे दो हाथ में नहीं दो उसके होठ तक चिपका दो जरा से, रस और तो आप करी का जब स्वाद आएगा ना तो बाकी के जो मिट्टी की कहरिया है ना मिट्टी के हाँ में वो छूट जाएगी। ही आत्मा की झलक आ जाती है योगियों की दया से साधुओं की कृपा से जरा सी भीतर की झलक आ जाती है तब बाहर का जगत फीका लगने लगता है फिर भी वो पुराने खिलौने हैं संभाले हुए वो चाटता भी है फिर उस खिलौने को पकड़ता भी है जो जो बड़ा होता जाता है त्यो त्यो मिट्टी का खिलौना मिट्टी होता जाता है और सच्चा खिलौना सच्चा होता जाता है ऐसे जो जो साधन बढ़ते हैं योग्यता बढ़ती है, यो है त्यो सत्य की कीमत बढ़ती जाती है आत्म सुख के तरफ आदमी कदम रखता जाता है और नश्वर सुख को छोड़ता जाता है वो शुक्र उस प्रकार के साधक न पूरे आत्मिक सुख में स्थिति है न नश्वर सुख के खिलौने में ही खड़ा है वो बीच में खड़ा है तो बीच में खड़ा है तो भाई गुरु के बिना तो बीच वाला आदमी होगा ही अक्षरा को देखा कि ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा इच्छा हुई। अब योगी की जो इच्छा होती है ना वो जल्दी पूरी होती है इसलिए हम योगियों के आशीर्वाद लेते हैं योगी की इच्छा जल्दी पूर्ण होती है इच्छा तो सबकी पूर्ण होती है लेकिन लोगों को अपनी इच्छा पर विश्वास नहीं होता ना क्या पता होगा कि नहीं होगा तो एक तो होगा क्या होती है फिर नहीं होगा की होती है वो काट डालते अपनी छक्ति से ओम ओम अरे चात मीन पतंग जब पिया देना नहीं रह पाए गुरु साधको पाए बिना साधक क्यों रह जाए साधक पाए बिना साधक क्यों रह जाए ऐसी तीव्र इच्छा होगी तो साध्य नहीं मिल जाता है ये हम लोगों की इच्छा ढीचू पिचू होती शुक्र की इच्छा भोग के प्रति थी भोगियों की इच्छा भोग के प्रति होती तो भोग पा लेते हैं योगियों की योग के प्रति होती तो योग पा लेते हैं वकीलों की वकील आपके प्रति इच्छा होती तो वकील हो जाते और जब सत्संग सुनते तब समझते रहे बुद्धि को खर्च डाला लड़ाई झगड़ों में <laughs> कोई सार नहीं मिला <laughs> जब बुद्धि तीव्र होती तब पता चलता है फिर सत्संग में आते सत्संगियों को पता चलता है कि बुद्धि खर्च डाली है कुसंगियों को तो पता नहीं हो तो कुसंगी समझते क्या वकील है ईश्वर कोई बुद्धि का विषय नहीं है ईश्वर यदि बुद्धि का विषय होता तो वकीलों के जेब में रहता बैठे वकील लोग भी ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है ईश्वर धन का भी विषय नहीं है ईश्वर यदि धन का विषय होता तो सचों की तिजोरी में होता ईश्वर सत्ता का विषय भी नहीं है ईश्वर यदि सत्ता का विषय होता तो नेताओं के जेब में होता ईश्वर न सत्ता का विषय है न धन का विषय है न बुद्धि का विषय है ईश्वर किसी वस्तु का विषय नहीं है अर्थात ईश्वर की सत्ता से सब विषय प्रकाशित होते है सबकी सत्ता मिलाकर भी ईश्वर प्रकाशित नहीं होता वी तो बहुत साफ कह रहे हैं एक तो सब होता है एक तो सब होता है सब ते एक न हो उस एक से सब की खबर हो सकती है लेकिन सब मिलकर भी उसकी खबर रखे तो नहीं सबको सब, सब मिलकर भी उसको उसको नहीं जान सकते मन उसको मिलकर नहीं जानता इंद्रिया हाथ पैर जगत के लोग सब मिलकर ईश्वर को देखना चाहे तो दिखेगा नहीं दिखेगा तो माया शरीर दिखेगा ईश्वर का ईश्वर तत्व तो तो नहीं दिखेगा तो जब तक ईश्वर तत्व तो नहीं दिखा तो ईश्वर तत्व तो कैसे दिखेगा ईश्वर तत्व तो देखने को आप चलते उत्साह से चलते चलते आपको पता चलेगा कि मेरे हाथ में नहीं ईश्वर देखना तो आप मिटने का रास्ता लेंगे जब आप मिटने का रास्ता लेंगे आप हट जाएंगे तो ईश्वर बच जाएगा इसलिए धर्म की शुरुआत होती है प्रणाम से दंडवत से नमस्कार से झुकने से धर्म मिटने का रास्ता दिखाता है वेदांत या धर्म कोई व्यक्तित्व का श्रृंगार नहीं कि चलो कथा में जाए तो अपना जरा वट पड़ेगा अरे कथा में तो वट घुमाने के लिए आना पड़ता है <laughs> कथा में सत्संग में तो वट जो भी है मनु भाई का वो हटाना पड़ता है और महावट पैदा होता है शाश्वत वट जिसका है वो पैदा हो जाता है खैर बेगू का सेवक शुक्र अपसरा के पीछे पीछे गया तो तोड़कर पहुंच गए अपने सहेलियों के बीच और शुक्र गया स्वर्ग में तो स्वर्ग का अधिष्ठा था इंद्र इंद्र ने देखा कि भगू की सेवा करने वाला ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने वाला शुक्र आ गया है इंद्र अपने आसन से नीचे उतरे और बोला कि निदान हमारा स्वर्ग पावन हुआ बैठिए हमारा आसन पावन कीजिए बड़े भाग्य की बात है की आप जैसे महापुरुष हमारे स्वर्ग में आये है तो बैठा अर्घे पाठ से पूजन किया इंद्र ने योग वशिष्ठ में ही प्रसंग है तो शुक्र के मन में तो वो वासना लगी थी अर्घ कच्चा था पूरा ज्ञानी तो नहीं था साक्षात्कार तो किया नहीं था और महामूर्ख भी नहीं था महामूर्ख होता तो संसार को उसके लिए तो संसार का हर मास काफी हो जाता है महामूर्खों के लिए तो संसार का हर मास काफी हो जाता है एक स्त्री काफी हो जाती उसको गिराने के लिए तो संसार स्त्री से गिरे ऐसा भी नहीं था और कभी न ऐसा भी नहीं था तो बीच का था इंद्र ने के पास से पूजन किया इंद्र ने कहा हमारा स्वर्ग पावन कीजिए हाँ मैं जाता हूँ घूमने को इंद्र ने दूध दिए घूमता गामता लेकिन उसका मन तो उसी तिलोन में उसको विश्वासी कोई देख रहा था और तो नंदन मन उसे अच्छा नहीं लगे जहाँ वासना होती है वही चीज अच्छी लगती वासना जहां है वासना जहाँ टिकी उसको वही अच्छा लगता है यहाँ पिक्चर की वासना वाला आदमी को सबसंग अच्छा नहीं लगेगा हाँ और जो शराब कबाब की इच्छा वाला होगा उसको भगवान का बाल बहुत का स्वाद नहीं आएगा और बाल बहु वाले को शराब में से स्वाद नहीं होगा तो स्वाद तुम्हारी वासना का होता है सीधी बात है जहाँ तुम्हारी वासना होती है वहाँ स्वाद होता है तो वासना भी तीन प्रकार की होती है तामस वासना राजस वासना और सात्विक वासना ये तीनों ही वासना है तामस वासना से राजस् वासना अच्छी है राजस्व से सात्विक अच्छी है लेकिन है ये भी बंधन लोहे की कड़िया तांबे की कड़िया और सोने की करिया है सब करिया साक्षात्कार का मतलब ये तीनों करिया फेंक दिया जिसने उसका नाम है साक्षात्कार शुक्र को साक्षात्कार भी नहीं था तांबे की करियां भी नहीं थी लोहे की कड़िया भी नहीं थी स्वर्ण की करियां पहनने को घूम रहा था और विश्वास ने देखा वो पिघल गयी शुक्र उसको देखकर पिघल गए निदान वर्षो तक वहाँ रहे क्यूंकि वहाँ तो फ्री है सब अमेरिका है जस्ट अमेरिका समझो <laughs> तुमने देखा होगा हिप्पी लड़कियां हिप्पी माइया उनका भारतीय माइयों से चेहरा अथवा शरीर थोड़ा चमड़ा थोड़ा खुला हुआ होता है लेकिन उनकी आंखों में तुम देखना, ना उनकी आंखों में आकर्षण की आभा नहीं होगी और भारत की देहात की माई होगी अथवा जितनी पुराने सिस्टम से जीने वाली माई होगी उतनी उसके आंखों में आभा होगी भले वो काम की आभा न हो फिर भी उसके अंदर प्रेम होगा उनके मित्रों से कुछ आकर्षण टपकेगा तुम्हारी माँ है तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे भारतवासी तुम्हें पता नहीं उनको देखकर तुम्हारे चित्त में विकार पैदा हो सकता है लेकिन प्रेम पैदा होना कठिन है और भारत की माताओं को देखकर तुम्हारे दिल में प्रेम भी पैदा हो सकता है हमने कई ऐसी माताओं को देखा एक जगह पे मैं गया था अभी दो दिन पहले खाली ऐसे एक जगह ही देखने गया था कुछ कहीं गया था तो वहाँ एक वृद्ध माता थी तो देखा की उनके नेत्रों में आभा है मैं किसी के घर कुछ लेता नहीं मा ने कहा कि भाई थोड़ा सा तो लोग खाली नहीं जाओ खाली नहीं तो मैं अच्छा जरा सा दूध ले लेता हूं फिर तो दूध लेने अंदर बैठा तो फिर वो आई माता जी थोड़े बाकरी ले छो सवार नहीं बनाए ली से कीधु हम एक ने बाकरी नी तेन बाकरी खाई गयी जिनके जीवन में संयम होता है अथवा जिसमें सदाचार होता है ना उनका सदाचार होने से उनके जीवन की शक्ति उर्दगामी होती है उर्दगामी होती तो नेत्रों में और वाणी में उनमें आकर्षण होता है आभा होती है और विदेशी लड़कियों में फ्रीडम होता है ना बचपन से ही वो लोग ऐसे ही सिस्टम है कि इसका ये हो तो उनका जीवन नीचे के केंद्रों में होता है तो उनकी आभा खर्च हो जाती है इसलिए उनको बार बार पत्नियां बदलनी पड़ती है पति बदलने पड़ते है आकर्षण प्रेम और आभा नष्ट हो जाती है और भारत में ऐसी परंपरा नहीं थी और अभी जरा फ्रीडम हुआ तो इसलिए बदलना भी चालू हो गया है <laughs> तो स्वर्ग में भी फ्रीडम है उस बदलते रहते हैं और सब ये तो शुक्र में संयम था और आभा संपल महापुरुष की सेवा करता था इसलिए शुक्र में आभा थी जब तक आभा थी तब तक स्वर्ग के लोगों ने सेवा की और जब आभा नष्ट हो गई तो स्वर्ग से गिराए गए तुमने देखा होगा बुढ़ा और बुढ़ी बहुत लड़ते हैं बुढे लोग होते तो हैं ना न बहुत लड़ते हैं और वे भी वही लड़ते हैं जो, जो माई जुआनी के समय में माँ बाप के घर नहीं रही है और बूढ़े हो गए आपस में रहते रहते बूढ़े हुए वो लोग ज्यादा लड़ते शरीर में एक चुंबकत्व होता है जो ज्यादा साथ में रहते हैं तो चुम्बकत्व नष्ट होता है आभा नष्ट होती है आभा नष्ट हो जाए तो आदमी खिन्न होता है फिर एक दूसरे के ऊपर बरसता रहता है इसलिए परंपरा थी कि लड़की शादी करके जाए ससुराल में दो चार महीने रहे छह महीने रहे दो महीने में आ जाए चार महीने में आ जाए अब गुरु भी शिष्यों के बीच रहता है और शिष्य गुरु के बीच रहते हैं और लंबा समय रहते हैं तो घर का जोगी बेखरू लग जाता है और गुरु जब महीना भर बाहर जाते और फिर उनका दर्शन से जो मजा आता है ना वो रोज के दर्शन से निराला होता है हाँ कह दो <laughs> अभी जो आजकल मैं आता हूँ और तुमको जो मजा आ रहा है वो मुझे पता है क्यों आ रहा है <laughs> आओ, आओ, आओ। तो उपनिषद का मंत्र है कि सब ईश्वर है तुम्हारे इच्छा तुम्हारे हाथ में जन्म भी नहीं तुम्हारे हाथ में मौत भी नहीं तो तुम्हारे हाथ में जन्म भी नहीं मौत भी नहीं पैसा चलाना तुम्हारे हाथ में नहीं आंखों को रोशनी देना तुम्हारे हाथ में नहीं जब तुम्हारे हाथ में ये जगत की चीजें नहीं है तो फिर थोड़ी थोड़ी चीजों को प्रॉपर कर में और मेरा क्यों कहते मेरा मेरा मेरा कह के फिर मैं पक्की हो जाती अथवा तो मैं परिच्छिता आती है तब मेरा पक्का होता है मैं मैं कहा तो मेरा आ जाएगा मह, मेरा कहा तो मैं की साबिती हो जाएगी तो मैं और मेरे में सब लोग उलझ गए तो हकीकत छुप गई साक्षात्कार का अर्थ है जिसकी सत्ता से मैं है और जिसकी सत्ता से मेरा है उन मैं और मेरा का दोनों का आधार जो है उसमें अपने मैं को मिला देना इसका नाम है साक्षात्कार अपने मैं को स्वर्ग में ले जाना इस, ये है धर्म का काम अपने मैं को वैंकुठ में ले जाना यह है भक्ति का काम अपने मय को दिव्य शरीर में ले आना यह है योग का काम अपने मय को संसारी भोगों में भटकाना यह है भोग का काम लेकिन अपने मय की असलियत पहचान कर अपने मय से हाथ उठा लेना और ईश्वर की मैं सच्ची समझ में आ जाना इसका नाम है साक्षात्कार तो साक्षात्कार आखिरी चीज होती है कृष्ण के दर्शन हो जाना एक बात है साक्षात्कार होना दूसरी बात है माता जी के अम्बाजी के दर्शन होना एक बात है साक्षात्कार बात दूसरी है कबीर और नानक के दर्शन हो जाना एक बात है कबीर और नानक का उपदेश सुनने को मिल जाना एक बात है लेकिन कबीर और नानक जिसकी सत्ता से कबीरत्व तो को उपलब्ध है ऐसी सत्ता का अनुभव करना है तो आपको अपने आप में आना पड़ेगा आषाढ़ की मुलाकात या दर्शन एक बात है पुण्य होता है सत्संग से संतों की वाणी से साक्षात्कार तो आपको अपने आप की खोज करने से ही होगा अपने आप की खोज ये उपनिषद बताती है थोड़ी देर के लिए तो रिसर्च करेंगे सत्संग बाद में होगा तुम लोग इंतजार कर रहे थे तो मैं जरा झपकी लेके आ गया बैठा था फिर थोड़ी झपकी ले ली अपने आप में झपकी ले ली तो खजाना उछला में के उछला पे जरा बांट के आओ तो इंद्र ने सेवा की किसकी शुक्र थी शुक्र ने किसकी सेवा की शुक्र ने सेवा की शुक्र इंद्रजित था और इंद्र उसकी सेवा कर रहा था लेकिन इंद्रजीत को भी सेवा करनी पड़ती है इंद्रजीत को किसकी सेवा करनी पड़ी भृगु को अब भृगु को भृगु किसकी सेवा करें भृगु किसी की सेवा नहीं करें भृगु एकांत में बैठे अपने आत्मा में मस्त तो जो अपने आप में मस्त है वे बोलते हैं तो ठीक है मौन है तो भी ठीक है हमारे संपर्क में तो ठीक है कहीं भी है फिर भी उनकी करूणा और कृपा से बहुत बहुत शुभ होता है इसलिए जैन धर्म में एक बड़ा सुंदर मंत्र है नमो अरिंता नाम नमो सिद्धा जो अरिहंत है जो ज्ञानी है जो सिद्ध पुरुष है उनको एक सिद्ध नहीं काली महावीर नहीं बुद्ध नहीं कृष्ण नहीं क्राइस्ट नहीं जो भी सिद्ध पुरुष है जो भी बुद्ध पुरुष है उनको हमारा नमस्कार है बुद्ध पुरुष में जो साक्षात्कार किए हुए महापुरुष है जो भी है जहाँ भी है बने उनका शरीर न है फिर भी हमारा उन सबको नमस्कार है तो सब ऊंचे में ऊंची स्थिति है मोहम्मद आए उसके बाद इस्लाम चला आए उसके बाद सिख धर्म चला कृष्ण आए, राम आए, गांधी आए उसके बाद गांधीवाद चला ये सनातन धर्म कब चला न कृष्ण बता रहे हैं, न राम बता रहे हैं, न बुद्ध रहे हैं, ना बता रहे हैं, न ईसा बता रहे हैं। सनातन माना जो, जो, जो जिसका कोई अंत ही नहीं कब से प्रारंभ हुआ कोई पता नहीं तो ज्ञान के प्रारंभ का अंत नहीं है प्रारंभ का भी पता नहीं और अंत का भी पता नहीं हो अज्ञान के प्रारंभ और अंत का पता होता है अज्ञान के प्रारंभ का भी पता जल्दी से तो नहीं पड़ता है अज्ञान के अंत का पता पड़ता है ज्ञान का अंत नहीं है ज्ञान का आदि भी नहीं है तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा की खबरें दे जिस धर्म में आत्म की खबरें हों उस धर्म का नाम है सनातन धर्म और जिसमें रीत रिवाज ऐसा खाना चाहिए पानी उबाल के पीना चाहिए खुदा ताला के वहां बंदगी करना चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा नहीं चाहिए ये जो है नियम जनसाधारण के उत्थान के लिए उसको बोलते है पंथ अथवा धर्म और सनातन धर्म जो है वो शुरुआत में तो ये नियम तो बताता है अंत में बोलता है की ये भी नियम तीन गुणों के अंदर है और ये भी व्यक्ति विशेष के अलग अलग नियम है मेरे पास में गया था अभी नारेश्वर मुझसे लालजी महाराज ने पूछा कि व्यक्ति का धर्म क्या होता है मैं क्या व्यक्ति जैसी व्यक्ति ऐसा धर्म हर व्यक्ति का अपना धर्म हो सकता है तुम एकांत में बैठे हो राम जी के भक्त हो तो तुम्हारा धर्म है राम राम करना और आए हुए हमारे जैसे आशाराम की सेवा करना <laughs> हमारे <तुम्हारे> भाई है <laughs> और आशाराम का धर्म है आए सत्संग को ब्रह्म ज्ञान देना <laughs> हाँ यदि अपने को कुछ मानते हो हम आश्रमवासी हैं हम हिंदू हैं हम ये हैं अपने को कुछ माना जैसा आप अपने को मानते ऐसा आपका धर्म हो जाता है अपने को सिपाही माना तो यातायात शाइद देना तुम्हारा धर्म हो जाता है अपने को डॉक्टर माना तो मरीज को जल्दी से जल्दी आराम हो और मरीज ठगा न जाए और मरीज में बसा हुआ परमात्मा ऐसी भावना करके उसकी सेवा करना यह डॉक्टर का धर्म है अपने को व्यापारी माना तो ग्राहक को कम पैसे में बढ़िया वस्तु मिले और तुम्हारा भी गुजारा हो रहे ऐसा व्यवहार करना तुम्हारा धर्म है तो ये व्यक्ति व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है मुसलमान अपने को माना तो बांग देना तुम्हारा धर्म है और अपने को सिख माना तो एक ओर सतनाम करना तुम्हारा धर्म है और अपने को बाघरी मानना तो डेकला लेके काली देवी का बजाना तुम्हारा धर्म है <laughs> तो ये, ये तो व्यक्ति व्यक्ति के धर्म वकील है तो वसील का फायदा सोचना तुम्हारा धर्म है ठीक है जज है तो ठीक से न्याय करना तुम्हारा धर्म है ये तो देश काल और व्यक्ति के धर्म अलग अलग हो सकते हैं लक्ष्य सबका एक है धर्म अनेक हो सकते हैं लक्ष्य एक है वकील की भी इच्छा सुख पाने की है तो असील की इच्छा भी सुख पाने की है जज की इच्छा भी सुख पाने की है और कायदे जो बना बनाते हैं उनकी भी इच्छा सुख पाने की है तो जब सुख पाने की इच्छा है तो साक्षात्कार करना सबका कर्तव्य है छत का और व्यक्तिगत नहीं है स्वभाव है साक्षात्कार करना सुख सुख इच्छा, सुख पाना सुख की इच्छा करना सबका स्वभाव है ऐसे सुख स्वरूप को पाना भी सबका अधिकार है तो कबीर ने उस व्यक्ति को बताया कि कोई बड़ा पेड़ है कोई छोटा पेड़ है सूर्य दोनों को प्रकाशित होता करता है बड़े को ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ छोटे को ये चिंता नहीं छोटा अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है तुम जहाँ हो जैसे हो यदि स्वीकार कर लेते तो तुम्हारे में मेरे में भेद नहीं है लेकिन तुम अपने को छोटा मानते हो मेरे को कुछ दायरे में लगाते हो और हम दोनों के अस्तित्व जिससे हो रहे हो उसको नहीं देखते हो तो झगड़ा बना रहेगा अस्तित्व के तरफ जब ये नजर जाती है तो झगड़ा शांत है गरीब से अमीर के तरफ देखता है कि अमीर सुखी है अमीर और बड़े के तरफ देखता है कि ये सुखी है और बड़ा फिर चीफ मिनिस्टर के तरफ देखता है कि वो सुखी है और चीफ मिनिस्टर तो बाईस चीफ मिनिस्टर इंदिरा माता की सेवा में होते है समझते माता जी से किया और माता तो फिर आनंद में के आगे घुटना टेक्ती अब बताओ कौन बड़ा जिसने अपने आत्मा को जान लिया आत्मा साक्षात्कार कर लिया वो बड़ा हो गया एमपी oh के गवर्नर मेरे से मिले थे अंगत अभी गया था न तो उन्होंने कहा कि भाई स्वामी जी हम ना गरीबी हटा सकते ना रोटी दे सकते <laughs> बोल देते हैं, लेक्चर तो कर देते हैं हम भी भाषण करें गवर्नर के राज्यपाल के नाते जहाँ जाते हैं ऐसी डिमडिम दिं बजा देते लेकिन अंदर से कॉन्सेंस इनकार करता है ते क्या इतना भी कह सकते हो सौभाग्य है तुम्हारा यार <laughs> इतना भी कह सकते हो ये भी सौभाग्य नहीं तो आदमी इतना बेईमान हो गया है कि साधु के आगे भी सच नहीं बोल पाता आदमी इतना बेईमान हो गया कि साधु के आगे भी सच्य हृदय की बात नहीं करता इतना ऊपर ऊपर कवर चढ़ा दिए इतनी इच्छा और वासना और धारणाओं के तो अंदर कवर ऊपर चढ़ गए की आदमी खो गया इच्छाएं रह गई आदमी खोज रहा उसकी मांगे रह गई जिसके लिए तुम मांगे रखता है उसको तो पहले खोज जिसके लिए मांगे है उसको खोजने का नाम है साक्षात्कार का जिज्ञासु और खोज पूरी हो जाए तो समझो साक्षात्कार हो गया किसी व्यक्ति की आज के दिन खोज पूरी हुई थी आसोद सुद दो दिवस आशोधि सहे के सगुरुरा संबत मध्यान धाई बजे मिला ईश किसी को नहीं लगेगा आज तो नहीं लगेगा लगा किसी को सभी मेथ्या हुई जगत हुआ सार गुरुवार जगत हुआ सार हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार जब साक्षात्कार हो जाता है ना तो जगत सारा मिथ्या लगता है देह सारी मिथ्या लगती है वो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा सपना पहले नहीं होता है बाद में नहीं होता तो बीच में क्या है बीच में भी नहीं है सूर्य के सात रंग है ये गुलाब गुलाब क्यों गुलाबी क्यों है इसने और सब रंग लिए गुलाबी वापस किया गुलाबी नहीं रखा उसलिए गुलाबी ठीक है ना गुलाबी नहीं रखा ये गुलाबी है तो जो नहीं है वो दिखता है ना? ऐसे ही परमात्मा में जगत नहीं है तभी दिखता है मानोगे कि नहीं ऊपर ऊपर से मानते जब सचमुच भीतर से मानोगे तो साक्षात्कार हो जाएगा <laughs> तो, अच्छा तो जो जगह वो लोग शिविर में रहे है ना उनकी पंगत होगी दर वाक्षात्कार होता है ना तो उसके हृदय में क्या अनुभूति होती है दिल के द्वार खुले कोई भी आ जा, जात पात भेद नहीं रहता सुख दुख का ये कुछ देगा और कोई भेद नहीं रहता दिल जा दरवाजा मुंह खोलिया हर एक लाए कहरा छो बिचारिया तह में ईंडा मानू कैडा कैडा हर एक काम बेगानो आया हर एक साथम यारी सांचा जो मतलब मुझे दुनिया न्यारी चल नारी का पहला मंत्र चला था सुबह ग्यारह बजे प्रवचन में ऋषि कहते हैं ईशावास्यत किंचित जगत जगत् ये सारा जगत जो है ईश्वर से ढका है ये सारा जो जगत ईश्वर से भरा है अथवा तो ये सारा जगत ईश्वर से ऊतप्रोत है जैसे तलवार लोहे से ओतप्रोत है गहना सोने से, करंगे पानी से ओतप्रोत है वृक्ष काष्ट से ओतप्रोत है सूर्य प्रकाश से उतप्रोत है ऐसे ये सारा जबत ईश्वर से ओत है लेकिन हमारी आख नहीं खुलती इसलिए हमें दुख सुख भाजता है मोकलपुर के एक संत हो गए वे बड़े भोले भाले सरल स्वभाव के संत के पास सम्राट आया करता था उस संत का नाम प्रसिद्ध हो गया मोकलपुर वाले बाबा ईशावासी उपनिषद उनको समझ में आ गई थी मोकलपुर के बाबा को सम्राट आदर से निहारता था श्रद्धा रखता था श्रद्धा के बल से कहो आदर के बल से कहो उस सम्राट को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई सम्राट का मानना था कि मोकलपुर के बाबा की कृपा से ही संतान प्राप्ति हुई है सम्राट ने सम्राट ने कोई फंक्शन रखा बाबा का आगमन हुआ उस फंक्शन में बाबा का आगमन हुआ फंक्शन में पहले के जमाने में नृत्य कराते थे कोई नर्तक क्योंकि द्वारा नर्तकिया नृत्य करती हैं बाबा गद्दी के बैठे हैं बाबा खुश होकर बोलते हैं कि इसको बीस इस रुपए दे दे एक बार दिला दूसरी बार दिया है तीसरी बार दिलाए जैसा नर्तक नाचते हुए बाबा को प्रणाम करती है बाबा कहता है इसको दे दे सम्राट ने कान में कहा कि स्वामी जी आपकी आज्ञा होगी तो मैं कोई अच्छे काम में लगा दूंगा कुछ पैसे ये तो ये तो हल्की स्त्री है इसको पैसा देना उचित नहीं है तो मोकलपुर के बाबा उठ के चल दिए सम्राट को दुख हुआ चिंतित हुआ रोगों से घिर गया डॉक्टरों से जब इलाज न हो पाए तो फिर गुरु के द्वार पर गया नाबा को कहा कि महाराज जब से आप रुठ गए हैं तब से मेरा भाग्य भी रुठ गया है कृपा नाथ कृपा खुर्पा कीजिए बाबा ने कहा चलो मैं आता हूँ उसी माई को बुलाओ नर्तक को माई बुलाई गई मोकल के बाबा ने कहा सम्राट को इसको साक्षात जगत समझकर समझ इसकी पूजा कर इसमें मेरा परमात्मा बस रहा है ईश्वर है ऐसी भावना करके इसकी पूजा कर जो जो पूजा करता गया त्यू रोग मिटता गया और पूजा जब पूर्ण हुई तो उसका रोग भी पूर्ण शांत हो गया और राजा स्वस्थ हो गया हरी बाबा एक मशहूर संत हो गए उनसे किसी संतों ने पूछा आपस में संत संत बैठे थे ये अथर्वेद का उन्तालीसवा अध्याय उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद का विषय समय कह रहा हूँ ईशावास्यम जगता तकते ना कसम जब सब ईश्वर है तो लोक मत करो जब सब ईश्वर है तो द्वेश किस करोगे जब सब ईश्वर है तो राग भी किस करोगे जब सब ईश्वर है तो संग्रह भी किस लिए करोगे सब ईश्वर का है ये सारा धन जो है ईश्वर का है प्रलय तो काल में धनवानों का धन नहीं रहता है प्रलय तो काल में तो सृष्टि का कोई तत्व ही नहीं रहता तो तुम्हारी सत्ता और धन की क्या कीमत है इसलिए त्याग में निगाहो से जियो अथवाश्वर तो में निगाहों से जियो सम्राट ने देखा कि घृणित दृष्टि से घृणा हमारे में बढ़ती है और प्रभु की नजर से हमारे में प्रभु का सामर्थ्य खेलता है ऐसे एक दूसरे संत थे हरी गिर बाबा हरी गिर बाबा ऐसी पूछा कि तुम स्वामी जी कैसे बने घर कैसे छोड़ा हरी बाबा कहते हैं कि हम बच्चे थे खेलते थे तो एक साधु आता था हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलने को वॉलीबॉल खेलने को साधु बुढ़ा साधु आ जाया करता था भिक्षा मांग के एक दिन आ रहा था तो उसको कुछ सिकना चपाता मिला होगा तो उसकी झोली के पीछे कुत्ता को भागा आ रहा था बाबा ने झोली टेंगा दी लेकिन वो कुत्ता झोली को और बाबा को भूलता ही नहीं था बाबा ने कहा थोड़ा ही मिला तू चला जा आज तेरे ऐसे का काम है नहीं है तू चला जा कुत्ता ने नहीं माना दूसरी बार कहा नहीं माना तीसरी बार बाबा आ गए अपने बाबा पने में और कुत्ता को कहा उल्टे पर लौट जा तो कुत्ता रिवर्स में लौटा मुँह इधर और कहे मुँह छोदे हम लोग देखकर चकित हो गए कि कुत्ता आपकी आज्ञा मानता है बाबा जी बताओ की आपके पास क्या रहस्य है बाबा ने कहा रहस्य मेरे पास है, तो है मैं मंत्र सिद्ध कर लिया हूँ इसलिए सारी सृष्टि का कोई भी व्यक्ति मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता यदि मैं पूरे प्राणों से कह दू तो यदि वह संकल्प चलाए मूर्धा भी जीवित हो जाए हम लोग ऊपर ऊपर से जीते है हमारी जो रिजर्व एनर्जी पड़ी है उसका हम उपयोग नहीं करते है अब तो विज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं कि दो प्रतिशत हम लोगों ने अपनी ऊर्जा अपनी एनर्जी खर्च की है अथवा विकसित की है दो तीन प्रतिशत सत्ताव अट्ठावी प्रतिशत तो ऐसा ही हमारा मस्तिष्क पड़ा है एक में तीन हजार छिद्र हैं हमारे 500 सौ तीन चार सौ काम देते हैं बाकी कैसे ही पड़े हैं न हम पूरे प्राण से जी पाते है न हम पूरे भाव ऐसी जी पाते है न हम पूरे बल से जी पाते है हम जो भी कुछ करते हैं अपूर्ण अपूर्ण क्योंकि अपूर्ण प्रकृति में हम उलझ गए हैं उसलिए हमारी जीवन शक्तियाँ भी अपूर्ण ही रह गई जब पूरे प्राण से तुम कुछ कर देते हो तो घटना घट जाती है पूरे प्राण से तुम कुछ कर देते हो तो तुम सफल हो जाते हो तो भक्ति भी हम लोग पूरे प्राण से नहीं करते हैं ध्यान भी पूरे प्राणों से नहीं करते है व्यवहार भी पूरे प्राणों से नहीं करते है भोजन भी ठीक से पूरे प्राणों से नहीं खाते है तुम जहाँ हो जहाँ जो कुछ करते हो वहाँ नहीं हो और जगह कुछ हो जिस वक़्त जो करते हो उसमें यदि पूरे उतर आओ तो हर कार्य भक्ति बन जाएगा और जो करते हो तुम कहीं होते हो तो करते कुछ हो और सोचते कुछ हो चाहते कुछ हो और करते कुछ हो उसी जीवन लेकेश महात्मा था राज्य में एक नासी का एक का एक पुत्र जीवन पुत्र मर गया श्री भावित रानी को पीड़े थी उसके कारण राजा का भी उस पर बड़ा राज था उसके पुत्र को जगाने के लिए हकीम डॉक्टर मुल्ला मुलामी सब कटे किए गए सब ने अपना अपना जोर लगाया लेकिन लड़का चल बसा था भीड़ कट्ठी हो गयी उस भीड़ में से किसी ने कहा कि वो केशवपुरी महात्मा समस्त बेस यदि रिश जाए यदि अपने सभा में आ जाए तो बच्चा जिंदा हो सकता है लोग दोहराया गया केशवपुरी महात्मा जंगलों में घूमता था जैसे दत्तात्रेय और जड़ भरत वाम देव आदि घूमते थे ऐसे ही वो महात्मा घूमता था ब्रह्म ज्ञानी महात्मा था वो तो महात्मा को नम्र व्यक्ति गए श्रद्धा भक्ति से विनती करके बुला के आये महात्मा आया सभा में देखता है एक एक मरा पड़ा है एक और तो धर्म गुरुओं की भीड़ लगी है दूसरी ओर डॉक्टर और, और हकीम भी अपना आजमा के बैठे है सम्राट स्वयं चिंतित है केशवपुरी महात्मा बोलते हैं कि भैया अब सब तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं उठ जा खुदा के नाम पे उठ जा खुदा की कसम है तू तो उठ जा बच्चा नहीं उठता है अकीमो डॉक्टरों के तरफ से मैं तुझे कह रहा हूँ तू तो उठ जा नहीं उठा मुल्ला मोल्यो की कसम है तू तो यार उठ जा इनकी तो इज्जत रख लड़का नहीं उठा बोले राजा साहब की तुझे कसम है राजा साहब का आदेश है तू तो उठ जा नहीं उठा बोले मेरी भी मेरा फायदा भैया उठ जा तो नहीं उठा फिर वो समस्त बेज आ गए अपनी फकड़ी नशे में वैसा गर गर लात मारी और बच्चा जिंदा हो गया एक कैसी घटना है बच्चा जब जिंदा हो गया तो मुल्ला मोल की इज्जत खतरे में आ गई। अब उन्होंने जाके वजीर के आगे आदमियों को वजीरों को राजा को भगाया कि देखो अपने खुदा का बेस्ती कर दिया ये खुद खुदा हो गया इसमें अपमान कर दिया अपना सबका समस्त बाद तो मार के बच्चे को उठा के रवाना हो गए लेकिन मूर्ख राजा को बम्भे वालों ने एकदम तैयार कर दिया राजा ने डांडी पिटवा दी डंडेरा पिटवा दिया कि केशवपुरी महात्मा समस्त बेज बाद में उसका नाम पड़ा समस्त बेज को जहाँ भी हो जहाँ लाया जाए उसकी खाल खिंचवाई जाएगी समस्त भेज तो पहुँच गए थे जंगलों में कथियारों ने खबर दी की बाबा जी, जी तुम्हारे नाम की डिमडिम पिट रहे है तुम्हारी खाल खिंचवायेंगे मुझे मेरे कोई नहीं जानते तो मेरी खाल को क्या जानेंगे वो और <laughs> तो मेरे कोई नहीं देख सकते है तो मेरी खाल कभी नहीं खिंचवा सकते हाँ केशवपुरी की खाल खिंचवा सकते हैं, के हैं मेरी खाल नहीं खिंचवा सकते हैं मैं तो ईशा आवाज से मिलम सर्वम हूँ मेरा एक शरीर नहीं है इस शरीर की खाल जाएगी लेकिन हजारों हजारों शरीर मेरे ही तो है और लोग सुनकर भागते लेकिन ये केशवपुरी महात्मा सुनकर खबर राज्य में गया थे बोले क्या बात है करो तैयारी जल्दी करो फिर जी के भी देख लिया खाल रख कर भी देख लिया आप खाल देख भी देख लेंगे मेरा जीवन ही एक देखने मात्र है गुरु ने कहा देखते ही रहना मतलब